उपलक्षण है ठीक है अर्जुन को उपदेश करके भगवान स्वधर्म उपालन का उपदेश कर रहे हैं श्लोक के द्वारा और आगे देखेंगे औतरणी का यद एतद मतम कर्म कर्तव्यम कर्म कर्तव्यम इति यद मतम कर्म करना चाहिए इस प्रकार जो या मत मतर इस प्रकार कर्म कर सब जमी कर्म करना चाहिए इस प्रकार जो या मत प्रमाण के सहित कहा गया कैसे कहा गया प्रमाण के सहित हाँ वह उस प्रकार वह उस प्रकार किस प्रकार देखो ये मे मतम मत निषंवांत अनूयत मुच्यंतेमी ये मे मतम मत ननुति मानवांतंत अनसूयता मुच्य ते कर्म भी, भी। लगाइए ये मानवाह, ये मानवाह, मानवा ऐसा करो मानवाह के विशेषणों को पहले ले लेना ये श्रद्धावंता अनुसूयता मानवाह, ये श्रद्धावंता अनुसूयता मानवाह मे इदम् मत नित्यम अनुतिष्ठन्ति ते अपि कर्म भी मुच्य एक बार और है? एक बार अन्वय और देखेंगे ये श्रद्धावंता अनसूयता मानवाह हो जाएगा ये श्रद्धावंता मानवा में अनुतिष्ठन्ति ते अपि भी मुच्यंते लगाइए ये जो श्रद्धावंता श्रद्धालु जो श्रद्धा रखने वाले अनुसूंतः करते करने वाले असुया कहते हैं गुणेश गुणेशु दो अविष्करणम असूया क्या है गुणेशु दोषा अविष्करणम गुणों में दोष को निकालने को असुईया कहते हैं गुणों में दोष निकालना जानते हैं कोई भी किसी व्यक्ति में अनेक गुण विद्यमान है तो गुणों की ओर ध्यान ना दे करके बोलेगे हाँ ये कमी उसमें है और सब अच्छा है लेकिन उनको खोद आता है सब अच्छा है लेकिन वो ऐसे हैं ये कौन सा गुण है ये असूया हाँ असूया नहीं होना चाहिए गुणग्रही व्यक्ति को होना चाहिए तो असूया है गुणेश दोषाविष्करणम गुणों में दोष निकालना और यहाँ क्या है अनुसूयता करते असूया न करते हुए मतलब तो गुणों में दोष निकालते हुए तो जब कर्म अनुष्ठान करना है कर्म अनुष्ठान करते समय इसकी भगवान के प्रति अत्यंत श्रद्धा रखनी चाहिए अत्यंत श्रद्धा रखते हुए और असूया न करते हुए ईश्वरी विधान में भी लोग असूया करते है। लो हैं बहुत लोग कहते हैं अच्छी अच्छी चीज खाने पीने की है लहसुन प्याज उसको क्यों मना कर दिया गया ये सब ईश्वरीय विधान है ये है ना उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए तो क्या है कि भगवान में ही असुईया करना हो गया ऐसा ये सब बहुत लोग ऐसा सोचते हैं ऐसा क्यों कर दिया गया ऐसा क्यों कर दिया गया तो ऐसा असूया नहीं करना चाहिए जो ईश्वर का विधान है उसका पूरा पूरा पालन करना चाहिए लोग भगवान को भी सोचते हैं भगवान में भी ये कमी थी लोग देखते हैं भगवान में भी दोष निकालते हैं ऐसे भी लोगों की कमी नहीं है तो जो श्रद्धालु तथा असूया ना करने वाले मनुष्य में इतम में इदम मतम नित्या मनुष्य मेरे इस मत का नित्य अनुष्ठान करते हैं मतलब मेरे इस मेरे इस मत के अनुसार सदा आचरण करते हैं मेरे इस मत के अनुसार सदा नित्य अनु सदा आचरण करते हैं किसके अनुसार मेरे मत के अनुसार किंतु जो श्रद्धा रखने वाले तथा असुया न करने वाले मेरे इस मत का सदा आचरण करते हैं लबिया मेरे इस मत का सदा आचरण करते हैं ते अपते वे भी कर्मों से मुक्त हो जाते हैं वे भी किससे मुक्त हो जाते हैं हाँ कि कर्मों से मुक्त होने का मतलब है संसार चक्र से मुक्त होना जब तक धर्मा धर्म पाप पूर्ण रूप कर्म बना रहता है तब तक संसार से उद्धार हो सकता है आ, कर्म ही बंधन का कारण है और कर्मों से मुक्त होने का मतलब होता है की बंधन से मुक्त होना कर्मो से मुक्त होने का क्या मतलब है हाँ धर्म है अधर्म है तो क्या होगा की दुख की प्राप्ति होगी और धर्म है तो सुख की प्राप्ति होगी सुख दुख दोनों ही बंधन कारक हैं और जो सांसारिक सुख है वो स्थाई रहता है क्या वो भी स्थाई नहीं रहता है सुख के बाद दुख दुख के बाद सुख ऐसा चक्र चला करता है और दुख की ही अधिक मात्रा होती है जो लोग जिन लोगों को आप सुखी समझते हैं उनसे कुछ वो बताएंगे हमने भी दुखी ज्यादा उठाया है तो सुख कुछ नहीं है सांसारिक सुख है उसने तो क्या सांसारिक जो सुख है वो दुख या योग सुख में बताया है वो भी दुखी है वो तो वे भी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं कर्म से मुक्त हो जाते हैं मतलब धर्मा धर्म से मुक्त हो जाते हैं क्या करने से जो भगवान के बताए हुए मत का सदा आचरण करने से है ना? भगवान ने जैसा बताया है कि सभी कर्मों को मेरे में अर्पित करके आशा रही तो ममता रही तो संताप रहित तो होकर कार्य करने को कहा है ऐसा तो शास्त्रों में जिसके लिए जो कर्म भीत है उसका शास्त्रीय रीति से आचरण करने से बंधन से छूट जाता है व्यक्ति देखेंगे ये मे मे करते मदियम कर करते मेरा इदम मतम अनुष्ठंत करते अनुवर्तनते आचरण करते हैं जो मेरे इस मत का आचरण करते हैं मानवाह तो कर मनुष्य श्रद्धा वंता करते श्रद्धा लद्दा करते हुए अनुसूंता कर हमने क्या बताया असूया न करते हुए क्या असूया अंता और असूया न करते हुए किसमें मई गुरु वासुदेव की मुझे गुरु वासुदेव में भगवान सबके गुरु हैं, गुरुओं के भी गुरु कौन हाँ। है हाँ परम गुरु भगवान ही है पूर्वम यो वही वेदांश प्रणो तम देवात्म बुद्धि प्रकाश महम प्रस की जो सृष्टि करके ब्रह्मा को भी वेद ज्ञान प्रदान करते हैं तो ब्रह्मा को भी जो वेदा ज्ञान प्रदान करने वाले हैं तो वो कौन जो परमात्मा है वो सबके गुरु है हाँ शाह पूर्वे शाम गुरु कालेना रात ऐसा योग सूत्र भी कहता है कि पूर्व में होने वाले गुरुओं के भी गुरु भगवान है, है? गुरुओं के भी गुरु कौन है भगवान है हाँ तो भगवान में असुया असुया किसी के प्रति नहीं करनी चाहिए ये लोग ऐसे हैं कि भगवान के प्रति भी करते हैं और देखेंगे कि मुझ गुरु वासुदेव में असुया ना करते हुए मुझ चेअी पे है ना ते से लेना है एवं उसे कैसे श्रद्धा मंत्र अनुसुन जनता मानवा है ना एवं कर्म भी, कर्म भी कर्म से छूट धर्म, धर्मा, धर्मा, धर्मा धर्म जाते हैं पूर्ण पाप नामक इनसे मुक्त हो जाते हैं धर्मा धर्म नामक कर्मों से मुक्त हो जाते हैं अच्छा वो वो मुक्त होते हैं और ज्ञानी मुक्त होता है ना अप इसे किसको ग्रहण करना है ज्ञानी को ज्ञानी कर्म नहीं करेगा तो भी मुक्त हो जाएगा ऐसा आगे देखेंगे ये तभी नुति में चेतसा ये अभ्यूयंत नुतिषंती मे मत सर्वज्ञान विमूठान नष्टान अचेतसा ये तू एक तभी न अनुतिष्ठती मे मत सर्वज्ञान विमूढ़ नष्टान अचेत पहले भगवान ने बताया कि वो कर्मों से मुक्त हो जाते हैं कौन जो श्रद्धा करते हैं और श्रद्धा करते करने वाले और असूया न करने वाले मेरे मत मेरे मत के अनुसार आचरण करने वाले उनके उनसे जो विपरीत हैं उनका भगवान यहाँ वर्णन करते हैं कौन जो श्रद्धा नहीं रखते हैं और असूया करते हैं उनके बारे में भगवान बता रहे हैं ये तू अबूयता न अनुष्ठी में मतम लगाइए तू, तू ये किन्तु जो कैसे लगाई है ना किंतु हाँ तू अबता ये किंतु अब इसका अर्थ क्या है असूया करने वाला असुयंता में यहाँ पर अभियुक्स तक लगा हुआ है तू अब ये किंतु असुया करने वाले जो लोग मैं ऐतर मतम न अनुसिष्ठी में ऐतर मतम न अनुतिष्ठी मेरे इस मत के अनुसार आचरण नहीं करते मेरे इस मत के अनुसार कौन असूया करने वाले तू अभी ये किंतु असूया करने वाले जो लोग मेरे इस मत के अनुसार आचरण नहीं करते हैं सर्व तो वो कैसे हैं तो भगवान बताते हैं सर्वज्ञान विमूढ़ कि सभी सर्वज्ञान विमूढ़ का अर्थ है की सभी ज्ञानों में सभी ज्ञानों में मोहित सभी ज्ञानों में मुंह को प्राप्त हुए सभी ज्ञानों में मोह प्राप्त हुए अर्थात तो उनको कोई भी ज्ञान नहीं होता है तो लगाएंगे ना उनका सभी ज्ञानों में विशेष रूप से मोह को प्राप्त हुए नष्ट हुए तथा अभिवेकी जानू सर्वज्ञान विमूढ़ दुखी सभी ज्ञानों में विशेष रूप से मोह को प्राप्त हुए जानू नष्ट हुआ जानो, का क्या मतलब है नष्ट हुआ जानो और अचेतता मतलब उनको अभिवेकी जानो आ, वो बिल्कुल नष्ट है वो भ्रष्ट है ये तो तब विपरीतु जो लोग उससे विपरीत एकदम मतम अब सु मेरे इस मत में मेरे इस मत की असुया करते हुए या मेरे इस मत में दोष निकालने वाले ऐसा कर लेना दोष मेरे इस मत की असूया करने वाले या मेरे इस मत में क्या निकालने वाले दोष दोष निकालने वाले नाम नाम वर् मतलब आचरण नहीं करते है मे मतम कि मेरे मत के अनुसार लग जाएगा मेरे हाँ मे मतम है ना ये ध्यान देंगे मे कर्थ पहले वास्तुकार ने क्या कर दिया है? मम ऐतर मम मतम लिखा ना वास्तुकार ने क्या लिखा एतर हाँ तो यहाँ जो मे लिखा है ना मे तो गीता का शब्द है और मैं करते वास्तव में क्या किया सर्व ज्ञान विमूढ़ है तो न तो कहते हैं सर्व उसका अर्थ बताते हैं सर्वे सु ज्ञाने सु सभी ज्ञानों में विविध प्रकार के मोह से युक्त हुए लोग सभी प्रकार के ज्ञानों में विविध प्रकार के मोह से युक्त या विविध प्रकार के मोह को प्राप्त हुए ते हुए लोग सह ते तो क्या बनेगा सर्व ज्ञान क्या होगा और कान हाँ तो सर्वज्ञान विमोान तान विदि नष्टान अर्थ है ना की नाश को प्राप्त हुआ नाश को प्राप्त हुई मतलब बिल्कुल नष्ट हुआ अर्थ भी होता है अचे अभिवेक न हाँ, अभिवेक ही जानो ठीक है लग जाएगा हाँ उनको जानो जो असूया करते हुए भगवान के मत के अनुसार आचरण नहीं करते हैं उनको नष्ट हुआ जानो अब देखो यहाँ प्रश्न होगा पुनः अकस्मात कारणा त्वरीय मत पुनः अकस्मात कारणाते पुनः किस कारण से वे लोग आपके मत के अनुसार आचरण नहीं करते हैं कौन असूया करने वाले श्रद्धा न करने वाले ऐसे अभिवेकी लोग पुनः अकस्मात कारणात् पुनः किस कारण से वे लोग यहाँ अनुपृष्ठंती है ना क्रिया के कर्ता का अध्ययन कर लेना पुनः किस कारण से वे लोग हे? आपके मत के आपके मत के अनुसार आचरण नहीं करते हैं पर धर्मम अनुतिष्ठी और दूसरे के धर्म का आचरण करते हैं पर धर्म का आचरण करते हैं ऐसा समझेंगे आप ये जो प्रश्न है ना पूनाकस्माद का कारण ते तोड़ीयम मतम न अनुतिष्ठ तो इसी का इस स्पष्टीकरण आगे है इसी का क्या पर धर्मम अनुतिष्ठी चाहे न अनुवर्तनते कि पर धर्म का आचरण करते हैं पर धर्म का आचरण करते हैं और स्वधर्म का आचरण स्वधर्म जो शासम आचरण है वो क्या है स्वधर्म है और शास्त्र विरुद्ध जो आचरण है वो क्या है पर धर्म है okay. कि पर धर्म का आचरण करते हैं क्या स्वधर्म न अनुवर्तनते और अपने धर्म का आचरण नहीं करते है ये पहले वाले वाक्य का ही स्पष्टीकरण है कस्मातना मतम ना उत्तिष्ठा ही और देखेंगे त्वर प्रतिकूला स्वच्छासनाम दोषाते ये जो भगवान के बताए हुए मत के अनुसार जो आचरण नहीं करते हैं तो भगवान के अनुकूल है, या भगवान के है। तो आपके प्रतिकूल रहने वाले वे लोग आपके या आपसे प्रतिकूल रहने वाले वे लोग आपके शासन के अतिक्रमण से होने वाले दोष से ध्यान देना की शास्त्र सम्मत कर्म करना ये भगवान की भगवान के शासन का पालन करना है भगवान की आज्ञा का पालन करना है और शास्त्र सम्मत कर्म ना करना शास्त्र विरुद्ध कर्म करना ये क्या है भगवान के शासन का पालन करना है या कि भगवान के शासन का अतिक्रमण करना है भगवान के शासन का शास्त्र सम्मत कर्म ना करना भगवान के शासन का अतिक्रमण करना है तो भगवान के शासन के अतिक्रमण करने से गुण होगा की दोष होगा तो वही है प्रतिकूल कि आपके प्रतिकूल रहने वाले वे लोग आपके शासन के अतिक्रमण जन्य दोष के दोष से आपके शासन के अतिक्रमण जन्य दोष से क्यों भय नहीं करते हैं क्यों भय भगवान के शासन का अतिक्रमण करने से दोष हो जाएगा तो इस दोष से भय करना चाहिए दोष से डरना चाहिए तो लोग क्यों नहीं डरते है लोग सभी मनमानी काम करते हैं पंक्ति लग जाएगी कथम ना विव्यती यह क्या इवि है विभेति और में क्या बनेगा विभेति बनेगा सूत्र क्या है कि आपके वो आपसे प्रतिकूल वे लोग आपके शासन के अतिक्रमण जन्म दोस्त से क्यों नहीं डरते हैं तो है ना करता सत्रह उस पर कहते हैं इस पर उत्तर है देखो सदृश चेषते स्वयाकृतिर ज्ञानवाद्रहा सदृशम चेषते स्व प्रकृते ज्ञानवान्कृते ज्ञानवाइनवान्हीं प्रकृति सदृश चेष्टे ज्ञानवान लगाइए ज्ञानवान ज्ञानवान अह प्रकृति है सदस्य ज्ञान वन करते ज्ञानी मनुष्य ज्ञानी मनुष्य भी स्वस्थ प्रकृति है की अपने प्रकृति करता यहाँ पर स्वभाव या संस्कार ज्ञानी मनुष्य भी अपने संस्कार के अनुसार आचरण करता है स्वस्या करते अपनी प्रकृति करते संस्कार ज्ञानी मनुष्य भी अपने संस्कार के अनुसार आचरण करता है किसके अनुसार आचरण करता है संस्कार के अनुसार आचरण करता है संस्कार जिसका अच्छा होता है वो अच्छा कर्म करता है जिसका बुरा संस्कार होता है वह बुरा कर्म करता है पूर्व जन्म में जिसने शुभ कर्म किए हैं उसकी भी अभी शुभ कर्म में प्रवृत्ति होती है और पूर्व में जिसने निषिद्ध कर्म किए हैं उसकी निषिद्ध कर्मों में प्रवृत्ति होती है तो ये संस्कार क्या है की पूर्व जन्म में जो किया गया है ना धर्माधर्म वो अभी किस रूप में है संस्कार रूप में है किस रूप में है संस्कार रूप में है तो अपने संस्कारों के अनुसार आचरण करता है कौन ज्ञानवान अपनी मूर्ख यदि अपने मनमानी चले तो कहना क्या है हाँ यहाँ ज्ञानवान अपनी भगवान कहते हैं कि ज्ञानी मनुष्य भी अपने संस्कार के अनुसार आचरण करता है हुँ? तो ऐसा देखना और क्या कहते हैं भगवान की भूतानी प्रकृति में आंती भूतानी करते प्राणी यथो तो वायु मानी भूतानी आ हैं जिससे सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं कि भूतानी करते सभी प्राणी प्रकृति में आती कि अपने संस्कार को प्राप्त हो रहे हैं या अपने संस्कार के अनुसार चल रहे हैं ये मतलब है क्या मतलब हुआ सभी प्राणी अपने संस्कार के अनुसार चल रहे हैं तो अपने संस्कार के अनुसार चल रहे हैं तो फिर किसी का शासन का कोई महत्व रहता है तो वही भगवान कहते हैं कि निग्रह की उनकी तो इसमें निग्रह क्या करेगा मतलब शासन क्या करेगा भगवान का शासन क्या करेगा अपने संस्कार के अनुसार चल रहे हैं शासन क्या कर लेगा कितना भी बता दो संस्कार के कारण आदमी पालन नहीं कर पाता है भूतानी प्रकृतिम या सभी प्राणी प्रकृतिम या अपने संस्कार के अनुसार है अपने क्या है भूतानी प्रकृतिम या सभी प्राणी अपने स्वभाव की ओर जा रहे हैं या संस्कार की ओर जा रहे हैं ऐसा अनुवाद कर लेना सभी प्राणी अपने संस्कार की ओर जा रहे हैं निग्रह की स्थिति तो शासन क्या कर सकता है भगवान का शासन गुरु का शासन महापुरुषों का शासन सरकार का शासन क्या करेगा लगाइए अनुसार अनुरूपम अनुरूप किसके अनुसार तो अपनी और प्रकृति तो प्रकृति को समझाते हैं प्रकृति नाम प्रकृति को बताते हैं पूर्वकृत की पूर्व जन्म में किए गए पूर्व जन्म में किए गए धर्म अधर्म आदि पूर्व जन्म में किए गए धर्म अधर्म आदि के संस्कार पूर्व जन्म में किए गए धर्म अधर्म आदि के संस्कार जो वर्तमान जन्म में वर्तमान जन्म आदि में अभिव्यक्त होते हैं वर्तमान जन्म आदि में अभिव्यक्त होते हैं आप ऐसा समझे ना कोई संस्कार तो वर्तमान जन्म के समय ही अभिव्यक्त हो स्तनपान करने का संस्कार स्तन पान जैसे देखना आपने जो काम किया है या घास उखड़ी जाती है आप जानते हैं तो आप कर लेंगे कोई सर्वथा नूतन कार्य हो आपने कभी किया ना हो तो कर पाओगे नहीं कर पाओगे ना और जिस कार्य को करने का पहले से अभ्यास है उसके संस्कार पड़े रहते हैं तो आप कर लेते हैं जो भोजन आपने बहुत पहले बनाया होगा और लंबे समय नहीं बनाया तो उसको बना सकते है ना कुछ संस्कार पड़े हुए हैं अब देखना बच्चे पैदा होने पर क्या है माता का स्तनपान करते हैं और जब बच्चों की स्तनपान करने में प्रवृत्ति होती है किसी भी कार्य में प्रवृत्ति तब होती है जब यह मालूम हो जाए यह कार्य मेरा इष्ट साधन है विष में।, में या सर्व को पकड़ने में प्रवृत्ति होती है छोटे बच्चा सर्व को पकड़ता है नहीं पकड़ सकता है तो किसी भी कार्य में प्रवृत्ति तब होती है जब यह मालूम हो जाए यह कार्य मेरे इष्ट का साधन है तो इष्टनपान में भी प्रवृत्ति कब होगी जब क्या मालूम हो जाए ये मेरे इष्ट का ना ना। तो इष्ट का साधन है तो इष्ट का साधन है इसका जो बच्चा त्वरित तो उत्पन्न हुआ है उसने कभी अनुभव किया है अच्छा जो वन में पशुओं के बच्चे पैदा हो जाते हैं उनके मुख में कोई स्तन देता है क्या खुद पीते हैं ना तो उनकी जो स्तन में प्रवृत्ति होती है तो क्या समझते है की स्तन पानम मदिष्ट साधनम स्तनपान करना मेरे इष्ट का साधन है मेरे अभीष्ट का साधन है तो ये स्तनपान मेरे इष्ट का साधन है तो ऐसा जो है इस जन्म का अनुभव है क्या उनका सबका है पूर्ण हाँ, जन्म में स्तनपान किया है उसी का संस्कार उनका पड़ा हुआ है और संस्कार के अनुसार ही वो दुःख पीते है आदमी मर करके यदि बंदर बन जाएगा तो अब देखो जो बंदर का बच्चा जो पेड़ पे तो कैसे कूदता है देखा आपने उधर कूदेगा इधर कूदेगा बिल्ली का बच्चा भी सुहा खाता है आदमी मर करके यदि बंदर बनेगा या बिल्ली बनेगा तो फिर वो क्या करेगा बिल्ली बनेगा तो खाएगा, बंदर बनेगा तो पेड़ पर कूदेगा ये पूर्व मनुष्य शरीर से उसने किया है ये नहीं।, नहीं।, नहीं किया है ना और फिर वही जब वो कैसे करना शुरू कर देता है किसी ने किसी जन्म में वो बंदर रहा है और किसी न किसी जन्म में वो बिल्ली रहा है तो वही संस्कार उसके अंदर पड़े हुए है और अब उसके अभिव्यक्त हो रहे हैं जब बिल्ली शरीर प्राप्त हुआ है तो पहले वाले संस्कार उस समय अभिव्यक्त हो गए उसके और बंदर शरीर प्राप्त हो गया तो पहले वाले संस्कार उस समय अभिव्यक्त हो गए स्त्री संसर्ग के संस्कार बच्चे में अभिव्यक्त होते हैं वो युवा अवस्था में अभिव्यक्त हो जाते हैं और पढ़े सब पहले के हैं, और व्यक्ति का एक काल होता है हाँ समय के अनुसार जो है ना सब संस्कार अभिव्यक्त हो जाते हैं लोगों की इसमें है ना कि अभिव्यक्ता है ना कि अभिव्यक्त होने वाले सब संस्कार ये वर्तमान जन्म में अच्छा जन्म आदि लिखा है ना कि की जन्म काल में अभिव्यक्त होने वाले आदि से यौवन काल में अभिव्यक्त होने वाले भेद से आदि को ले लेना मैं थोड़ा लोकसम करके आ रहा हूँ धर्म धर्म आदि किए गए धर्म धर्म आदि के धर्म धर्म कर शु है ये जो धर्म शुभ धर्म कर शुभ कर्म अधर्म का क्या है तो वो किस रूप से रहते हैं कर्मों कर्म संस्कार रूप से पूर्व में किए गए धर्म धर्म आदि के संस्कार आदि से लेना है आपको अनुभव क्या लेना है ज्ञान के संस्कार और कर्म के संस्कार दोनों को संस्कार रहते हैं आदि लेना आपको है आपको अनुभव ज्ञान है ना ज्ञान के संस्कार संस्कार धर्म के भी होते हैं धर्मा धर्म से होते हैं और किससे होते हैं अनुभव के होते हैं के संस्कार होते हैं सबसे संस्कार होते हैं ऐसा है कि पूर्व जन्म में किए गए धर्माधर्म आदि के संस्कार जो वर्तमान जन्म में आदि में अभिव्यक्त होते हैं अभिव्यक्त होते हैं मतलब प्रकट होते हैं यहाँ जन्म वर्तमान जन्म में जन्म से लेना जन्म काल वर्तमान जन्म वर्तमान जन्म काल में अभ्यक्त होते हैं और आदि से क्या लेना है हाँ यौवन काल में अव्यक्त होते हैं वर्तमान जन्म में अभ्यर्थ होते हैं या वर्तमान यौवन में अव्यक्त होते ऐसा कह सकते, सकते हैं ठीक है और चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि वर्तमान आदि का आरम्भ हो, हो सकता है क्या वर्तमान जन्म के आरंभ में उठना अच्छा नहीं है यही ठीक है वर्तमान जन्म आदि में अभ्यक्त होते हैं आदि से यौवन लेना है वर्तमान जन्म वर्तमान यौवन में अभिव्यक्त होते हैं उस संस्कार को क्या कहते हैं प्रकृति लग ऐसा लगाएंगे प्रकृति नाम से प्रकृति को बताते हैं पूर्व जन्म में दिए गए धर्मा धर्म आदि के संस्कार जो वर्तमान जन्म और यौवन में अभिव्यक्त होते हैं वे संस्... उस संस्कार को प्रकृति कहते हैं उस संस्कार को क्या कहते हैं तस्या सदसम उस संस्कार के समान ही सभी जंतु आचरण करते हैं सभी जीव आचरण करते हैं सर्व है ना क्या कहेंगे सभी प्राणी आचरण करते हैं ज्ञानवान वान अपी होगा ज्ञानी भी उसी के अनुसार आसरण करता है ज्ञानी भी भीख तो की क्या बात है सुना मूर्ख की क्या बात है संस्कार के अनुसार प्रकृति में ज्ञान थी भूतानी भूतानी प्रकृति ज्ञान थी की प्राणी अपने स्वभाव की ओर जा रहे हैं प्राणी अपने तो निग्रह क्यों कर सकती निग्राह करते शासन मम व अन्य व मेरे अथवा अन्य का अन्य का गुरुजनों का महापुरुषों का सरकार का मेरे अथवा अन्य का शासन क्या कर लेगा ठीक है अब इस पर ये शंका होगी क्या कि यदि सभी लोग अपने अपने संस्कार के अनुसार चल रहे हैं तब तो विधि उचित होगा शास्त्र कहता है शुभ कर्म करना चाहिए शुभ कर्म नहीं करना चाहिए सत्यम गुरु या अन्यतम सत्य भाषण करना चाहिए मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए ऐसा शा� शास्त्र कहता है न मानस मतनी या नहीं करना भाई सुबह पानम ना कुत तो ऐसे विधि निषेध का क्या मतलब होगा विधि निषेध होगा कि नहीं होगा जब सो अपने संस्कार के अनुसार ही चल रहे हैं तो विधि निषेध कैसा होगा डर होगा का हो देखना यदि सर्वा यदि सभी प्राणी अपने अपने संस्कार के अनुसार ही आचरण करते हैं प्रकृति का तो संस्कार यदि सभी प्राणी अपने संस्कार के समान ही आचरण करते हैं चेष्ट के अर्थ क्या प्रकृति शून्यकर्षित ना और संस्कार से रहित कोई प्राणी नहीं संस्कार से रहित कोई है संस्कार से रहित कोई नहीं है सब संस्कार जो है ना पड़े हुए हैं पूर्व जन्मों के संस्कार अनुसार अभी प्रवृत्ति होती है अभी जो धर्माधर्म करेंगे उसके संस्कार अनुसार आगे प्रवृत्ति हो जाएगी ऐसा तो फिर कोई भगवान को प्राप्त कर पायेगा नहीं।, नहीं कर पाएगा यही शंका है प्रकृति से शून्य कोई प्राणी नहीं है तो तथा कर तो पुरुष के प्रश्न के विषय की सिद्धि न होने से या पुरुष के प्रश्न का विषय संभव न होने से ध्यान देना जब आप चलने का प्रश्न करते हैं तो प्रश्न का विषय क्या हुआ चलना खाने का प्रश्न करते हैं तो प्रश्न का विषय खाना खाना पीना हुआ ना तो जब संस्कार के अनुसार ही सब कुछ हो रहा है तो, तो कोई अपने प्रश्न साध्य कोई कार्य हुआ बास्त कहते हैं शुभ कर्म करो तो शुभ कर्म के लिए प्रश्न करना पड़ेगा शुभ कर्म के लिए शास्त्र जैसा शास्त्र जिन कर्मों का विधान करते हैं उन कर्मों के लिए करना क्या करना पड़ेगा प्रश्न क्या करना पड़ेगा तो जब सब कुछ संस्कार के साथ अपने आप हो रहा है तो प्रश्न का कोई विषय शेष रहा वही है और शास्त्रों में क्या है कि प्रश्न बताया गया है कि शुभ कर्म के लिए प्रश्न करना चाहिए अशुभ कर्म के लिए प्रश्न नहीं करना चाहिए तथा कर तो पुरुष के प्रश्न का विषय संभव न होने से क्या पुरुष के प्रश्न का विषय संभव न होने से सब कार्य किसके अनुसार हो रहा है शारा।। शारा। तो फिर पुरुष के प्रश्न का कोई विषय नहीं बचा कि पुरुष के प्रश्न का विषय संभव न होने से या पुरुष के प्रश्न का विषय का कोई कार्य न होने से पुरुष के प्रश्न का विषय कोई कार्य न होने से शास्त्र की अनर्थकता प्राप्त होने का जब पुरुष के प्रश्न का विषय कोई कार्य नहीं हुआ तो शास्त्र कैसा हुआ अनर्थक तो शास्त्र कहता है कि सत्य भाषण करो और सत्य भाषण मत करो ईश्वर की आराधना करो पाप आप मत करो ये शास्त्र कैसा हो जाएगा इस हाँ। जब संस्कार के अनुसार सब, सब हो गया इस शास्त्र की अनर्थकता प्राप्त होने पर या कहा जाता है संख्या लगाएंगे यदि सब प्राणी अपने संस्कार के अनुसार ही आचरण करता है और प्रकृति सुनिया और संस्कार से रहित कशित नाश्ती कोई प्राणी नहीं है तो पुरुष के प्रति का विषय संभव न है ना या पुरुष के प्रश्न का विषय कोई कर्म संभव न होने से विधि निषेध बोधक शास्त्र की अनर्थक्ता प्राप्त होने पर कैसा शास्त्र बोधक शास्त्र की अनर्थक्ता प्राप्त होने पर इदम या कहा जाता है किसके द्वारा आ जाता है भगवता उचित इंद्रिय तयोर न इंद्रिय अर्थे रागद्व प्रत्येक इंद्रिय के विषय में या प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेश रहते सभी इंस, इंस, इंस, दो बार कहा है ना मतलब इंद्रिय का विषय अथवा सभी इंद्रियों का विषय सभी इंद्रियों के विषय में राग द्वेश बने रहते हैं इंद्रिय का जो अनुकूल विषय है उसमें क्या रहेगा राग और इंद्रिय का जो प्रतिकूल विषय है उसमें क्या होगा शेष होगा ना लड्डू मिल जाए तो राग और सांप उसी जगह आ जाए तो हाँ हाँ है ना ऐसे लड्डू हमने दिखाई दिया तो राग हो गया उस तो तरफ आ गया तो, तो वो भी तो आपकी नेत्र का विषय बन रहा है सर लेकिन उस पर क्या हो गया द्वेशों तो तो के विषय में रागद्वेश रहते हैं जो अनुकूल विषय है उसमें क्या होता है राग और प्रतिकूल विषय में क्या होता है द्वेष होता है भगवान कहते हैं क्या करना चाहिए प्राणी को हो न वसम आगछेत ही परिपंथ नौ क्यों नगछेत परिपंथ नऊ क्यों वसम न आगछेत कयो से लेना कि राग द्वेष के दस में नहीं आना चाहिए राग द्वेष के दस में राग के वश में नहीं आना चाहिए और द्वेष के बस में भी नहीं आना चाहिए तो राघव ही संस्कार के अनुसार हो जाती है रागव द्वेश पुराने संस्कार के अनुसार हो रहे हैं रागव द्वेश अनुसार हो रहे हैं पुराने ना? संस्कार। और राघव द्वेश के बस में होने पर वो व्यक्ति किसके अनुसार आचरण करेगा अपनी संस्कार के अनुसार अपनी प्रकृति के अनुसार आचरण करेगा रागव द्वेश भूत हुआ व्यक्ति अपने संस्कार के अनुसार आचरण करता है कौन अपने संस्कार के अनुसार आचरण करता है रागव द्वेश में हुआ व्यक्ति अपने संस्कार के अनुसार आचरण करता है इसलिए भगवान कहते हैं राजा द्वेश के बस में नहीं होना चाहिए तो फिर संस्कार के अनुसार आचरण होगा नहीं। अब उसको जो है ना ये शास्त्र की ओर देखेगा शास्त्र क्या कहते हैं भगवान क्या कहते हैं तो उसके अनुसार वो प्रश्न करेगा तो पुरुष के प्रश्न का विषय कम होगा जब राजा द्वेश के बस में क्यों तो उसमें नहीं आना चाहिए क्योंकि ही करू अष्टिपंथ नु कर राजा द्वेश अस्त कर्त है इस मनुष्य के इस साधक के क्योंकि राग द्वेष इस मनुष्य के विरोधी है या राग इस मनुष्य के कल्याण मार्ग के विरोधी है राग इस मनुष्य के कल्याण मार्ग के विरोधी है हैं। कौन विरोधी है रागव द्वेश तो राग द्वेश के बस में रहने वाला व्यक्ति ही अपनी प्रकृति के अनुसार आचरण करता है बहुत आत्म चिंतन खुद कर अंतरमंथन करना चाहिए की मेरा मन कैसा है मेरा मन कैसा है मेरा मन का राज की डर है मेरे मन का द्वेश की डर है क्यों है ये क्यों नहीं मिटता है ऐसा बहुत कुछ विचार करना चाहिए एक एक विषय में राज हटाना क्रमशः एक एक विषय में द्वेश हटाना ऐसा और जब ऐसा करेगा व्यक्ति तो क्या है कि वो राघव द्वेश के बस में नहीं आएगा क्योंकि राघव द्वेश ही उसके कल्याण मार्ग के विरोधी है कल्याण मार्ग का विरोधी कार्य कब होगा जब प्रकृति के अनुसार करेगा और प्रकृति के अनुसार आचरण कब नहीं होगा जब वो राघव द्वेश के बस में हाँ <ndnan méCalais> तो फिर क्या है कि फिर वो वो विधि निस्त्र के अनुसार अनुसार आचरण कर सकता है लगाइए इंद्रिय अर्थ अर्थे अर्थ है सर्वेन्द्रिया नाम अर्थ है मतलब सभी इंद्रियों के सर्वेन्द्रिया नाम शब्द आदि विषय अर्थे की अर्थे एक अर्थ शब्द आदि विषय अर्थ तो क्या इंद्रियस, इंद्रियस अर्थे है हाँ इंद्रिय अर्थ है न इंद्रिया से इंडिया इंद्रिया इस कार्य है क्या लेना है सब जाड़े के दिनों में गर्म पानी मिल जाए तो कैसा लगेगा और खूब ठंडा दे दो तो खूब देखिए ठीक है तो वही बताते है इसको विषय तो में राग होता है इस विषय में अनिष्ट अनिस्ते विषय में द्वेष होता है इस प्रकार प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष अवस्था रहते इस प्रकार प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष अवश्य है हैं सभी इंद्रियों के विषय में राग द्वेष अवस्था बने रहते तो हैं अब ध्यान देना तरह तब या वैसा होने पर कब यह पुरुष के कृष्ण का यह पुरुष के प्रश्न का और शास्त्र के प्रतिपाद्य का विषय कहा जाता है ऐसा समझना लेना पुरुष के प्रश्न का और शास्त्र की आवश्यकता का विषय कहा जाता है लगा सकते हो? नहीं है। का सत्र अच्छा देखता हूँ तो ऐसा लगा लेना चार ले कर लो चा तत्र और तब यदि चाको पहले लगाते हैं ना आप और तब यह शास्त्र के पुरुष के प्रश्न का विषय कहा जाता है क्या कहेंगे शास्त्र के पुरुष के प्रश्न का विषय शास्त्रार्थ कार्य हो जाएगा शास्त्र प्रतिपाद्य शास्त्र प्रतिपाद्य क्या हुआ पुरुष का प्रश्न और तब यह शास्त्र के पुरुष के प्रश्न का विषय कहा जाता है अच्छा अब देखना तो शास्त्रार्थे प्रवृत्तः की शास्त्र के प्रतिपाद्य में लगा हुआ शास्त्र के प्रतिपाद्य में हुआ। लगा हुआ या शास्त्रानुसार कर्म करने में लगा हुआ शास्त्रानुसार कर्म करने में हाँ या शास्त्र के प्रतिपाद्य कर्म में लगा हुआ शास्त्र के प्रतिपाद्य कर्म में लगा हुआ शास्त्र के अनुसार आचरण करने में लगा हुआ मनुष्य को पहले से ही राग द्वेष के बस नहीं आना चाहिए शास्त्र के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य को क्या होगा शास्त्र के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य को शास्त्र के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य को पहले से ही के रागव द्वेशाना चाहिए तभी तो आचरण कर पाएगा ही गर्थ है क्योंकि क्योंकि जो पुरुष की प्रकृति है जो पुरुष की स्वागत द्वेश पुरस्तरा पुरुषम प्रेरित सा वह प्रकृति पुरुष को रागव द्वेष पूर्वक ही अपने कार्य में प्रेरित करती है वह प्रकृति किसको प्रेरित करती है किसको प्रेरित करती है वह प्रकृति पुरुष को रागव द्वेष पूर्वक ही अपने कार्य में प्रेरित करती है या जैसे लिखा बेटी लगाई है वह प्रकृति रागव द्वेष पूर्वक ही अपने कार्य में पुरुष को प्रेरित करती है कौन सा करती है और कैसे प्रेरित करती है हाँ रागव द्वेश पूर्वक मतलब पूर्व में रागव द्वेश है तो कौन प्रेरित करेगी रागव द्वेश पूर्व में है तो प्रेरित कौन करेगी और रागव द्वेश पूर्व में नहीं है प्रकृति प्रेरित करेगी नहीं शास्त्र के अनुसार आचरण होगा है ना फिर आपका प्रशासन खत होगा इसलिए रागव द्वेश के बस में नहीं आना चाहिए कदाकर है तब कब जब जब राग द्वेश पूर्वक प्रकृति अपने कार्य में पुरुष को प्रेरित करती है तब भी जब प्रकृति प्रेरित कर रही है संस्कार प्रेरित कर रहे हैं तो स्वधर्म का परित्याग हो जाएगा उस mm -hmm. समय संस्कार के अनुसार आप चलेंगे तो कुछ भी करेंगे कदाकर से तब स्वधर्म का परित्यागा चाहे पर धर्मानुष्ठान तब स्वधर्म का परित्याग होता है और पर धर्म का अनुष्ठान होता है ठीक mm. है स्वधर्म का परित्याग और पर का आचरण होता है तब जब प्रकृति प्रेरित कर रही है संस्कार प्रेरित कर रहे हैं तो क्या करे मेरा संस्कार ऐसा मरो जा करके कुआ मिली वही भगवान बताते हैं तो स्वधर्म का तो का होता है यदा पुना यदा पुना पुना कि जब की भावना से रागद्वेश का नियंत्रण करता है पुना जब प्रतिपक्ष की भावना से क्या करता है रागद्वेश का नियंत्रण करता है प्रतिपक्ष की भावना का अर्थ होता है विरोधी भावना जैसे देखना किसी विषय में राग हो गया तो उसका राग का नियंत्रण कैसे करना है प्रतिपक्ष भावना से प्रतिपक्ष की भावना कैसे जिस विषय में राग है ना तो प्रतिपक्ष की भावना करनी पड़ेगी कि ये जो राग है मेरा इस विषय में अच्छा नहीं है यदि हम ऐसा ही आचरण करेंगे तो हमको बहुत पाप लगेगा नरक हो जाएगा बाद में बहुत दुख होगा बहुत कष्ट होगा ये बहुत हानिकार है ऐसा जो विचार है ना ऐसी जो भावना है उसे क्या कहते हैं प्रतिपक्ष भावना प्रतिपक्ष की भावना हाँ प्रतिपक्ष की भावना से बस में करता है या नियंत्रण करता है किसका रागत का मदिरा पान में किसी का राग हो रहा है तो प्रतिपक्ष की भावना करनी पड़ेगी इससे तो बहुत पाप हो जाएगा इससे स्वास्थ्य खराब होगा और तो पाप भी बहुत होगा ऐसा ऐसा बहुत ना पड़ेगा रोक में भी लोग हमें क्या कहेंगे हम ऐसा करेंगे संसार में सब लोग हमको क्या कहेंगे ऐसा सब विचार करना चाहे थोड़ा जो होगा तो देखा जाएगा फिर ग्रह लोगों के काम बेसर सोचना इसलिए देखेंगे पुनः जब राग पुनः जबे प्रतिपक्ष की भावना से प्रतिपक्ष की भावना क्या है जरूरी भावना प्रतिपक्ष की भावना से राग दृष्ट का नियंत्रण करता है समाज में लोग हमको क्या कहेंगे ऐसा तब क्या होता है तदा कब तदा पुरुषा सास दृष्टि एवं भगवती तब पुरुष शास्त्र दृष्टि वाला ही होता है ऐसा होता है शास्त्र दृष्टि वाला ही होता है मतलब शास्त्र दृष्टि वाला ही होता है मतलब शास्त्रानुसार आचरण करने वाला ही होता है समाज दिखेगा तो ईश्वर तो को भी, भी है ना हाँ हाँ की मतलब समाज क्या कहेगा फिर और नरक हो जाएगा भगवान देख रहे हैं भगवान हमको देख रहे हैं ऐसा भगवान के तो कभी नहीं होती है ना ऐसा सब देखना चाहिए तब शास्त्र तब पुरुष शास्त्र व्यक्ति वह ही होता है न प्रकृति बसा प्रकृति के वस में नहीं होता है संस्कार के वस में नहीं होता है तत्मात्ते इस कारण सयोग करागदयोगना इसलिए मनुष्य को चाहिए इसलिए मनुष्य को रागव द्वेश के बस में नहीं आना चाहिए तो मनुष्य को रागव द्वेश के बस में नहीं आना चाहिए और की भावना से रागव द्वेश हमेशा द्वेश आ रहा है इसको तो मार देंगे, देंगे तो उससे ही प्रतिपक्ष की भावना होनी चाहिए ऐसा करने से तो अच्छा नहीं होगा हमको भी भूत पाप लगेगा ऐसा करेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा ऐसा होना चाहिए यथाकर्थ क्योंकि ही ना श्लोक में विघ्न कर था तो रहने रह तो तो करने वाले किसने मतलब कल्याण मार्ग के विघ्न करने वाले परिपंथ करते हैं कि तस्कर की तरह कल्याण मार्ग का कल्याण तस्कर की तरह कल्याण मार्ग से विघ्न करने वाले या तस्कर की तरह कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले तस्कर मार्ग में कहीं यात्रा करें तो मार्ग में विघ्न कौन करते हैं तस्कर तो कल्याण मार्ग में कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसका की करने वाले यह ध्यान रखना आंतरिक शत्रु ही ज्यादा खतरनाक होते हैं बाहर के शत्रु उतना खतरनाक है तो बाहर के शत्रु तो इस रास्ते में जो तस्कर लगता है आप दूसरी रास्ते से चले जाओगे बस जाओगे फिर अंदर वाले तस्कर जहाँ जाओगे वही चले जाएंगे आपके पास आंतरिक शत्रु ज़्यादा खतरनाक है इतना ही ये सब